पुस्तक बन कर लेख शब्द लिखो सिद्ध कान बहु उत्तम बहुत भाव तो लगा पृथ्वी में लोग करने के करने दुर्ये लोपक रहे है ज्येष्ठ बनाने के लिए स्थान प्रत्यय होता है क्या मारे में किस और ज कहाँ से है किसको जी आदेश होता है हाँ क्या, तो क्या अर्थ है ज्येष्ठ शब्द का क्या अर्थ है प्रसस््यतम अतिशयन प्रसस््य है अयम अतिशयन प्रसस् है उसी अर्थ में और कोई शब्द बनेगा श्रेष्ठ भी बनता है श्रेष्ठ भी प्रशस्ट शस्त्र और एक शब्द क्या था पटुकल्प पटुकल्प का क्या विग्रह अय्या अतिशैन पटु हाँ ई शब्द हो ना पटु थोड़ा नहीं होना बहु पटु।, बहु, पटु। बहु पटु है ना? नहीं नहीं बहुपटू बता है पूछा था पट्टु कल बहुपट्टु बनाने क्या बनेगा बहुपट्ट क्या विग्रह देख रहे बन्तु। बन्तु। क्या सूत्र लगे यार विभाषा सुपो बहुच पुरस्ता अथ स्वार्थिकृत इव अर्थ इवर्थमे प्रतिकृति प्रतिमा के लिए कौन सशव प्रतिकृति अश्क अश्व प्रतिकृति अश्व जैसे प्रतिमा है तो अश्वर अस्वा। से करे कौन करेगा क अशोक लसक को तती तीस संग रहेगी क्यों कौन विषय करेगा क्यों प्रता नहीं लसक को तती तो प्रता नहीं हाँ वही कहो ना है ये तथित नहीं क्या है तो फिर तथित में नहीं लग गया हाँ उसमें भाई ने दिया विग्रह अस्व दिया नहीं दिया प्रातिवेदिक हाँ वो अत्यंत सार्थिक में प्रतिवेदिक से तथित है सार्थिक में सर्व सर्वातिपद्य स्वाथे कन हाँ, किसी प्रातिपद के स्वाथ में कौन हो जाएगा तो प्रातिपदी तो प्राति से क हो जाएगा प्रातिपेद से होकर स्वादि उत्पत्ति अशोक तत् प्रकृतवचने मयठ तो प्राचुर्ण प्रस्तुत प्रकृतम् तस्य वचन प्रतिपादनम तस्य प्रकृत, प्रकृत फेबरना प्राचुर्य प्रस्तुत बहुत प्रस्तुते है प्रकृत हुआ तचन वचन में ल्यूट प्रतिभा अधिकारण्य हो सकता है ल्यूट भाव में हो सकता है क्या धातु गुरु धातु से करेंगे तो होगा पुराने वाले चुप हो गए ब्रू धात से करेंगे होगा ना नहीं क्या होगा ब्रूव बच्ची से तो नहीं लगेगा क्यों ब्रूव बच्ची कहाँ लगता है आधात्व ही आधात्व से हो जाएगा लेट होने पर ब्रूव बच्ची से वचे हो जाएगा वचन बन जाएगा वच धातु सर्वधा सर्वतम सर्व तो नहीं होता है तो ब्रूव बच्ची लग जाएगा वचन बन जाएगा अधिकां में भाव में तो आद्य भाव में करेगा तो प्रकृतम अन्नम अन्न से मट हो जाएगा अन्न यहाँ तो सुभंध से होगा यहाँ सुभंत क्या अन्न में मट अन्न सु कहे मय होगा सुब सातुल अन्नमय बन जाएगा ये हो गया भाव में और अधिकरण करेंगे तो जिसमें अधिक अन्न जिसमें प्रकृतम अन्नम यश्मीन शर्त में तो अपूप में हम अपू पुमट हो गया अपूपमय ऐ नहीं अपपमयम तो ऐसे हो गया अन्नमय अपूपम हो गया द्वितीय तो अन्नमय यज्ञ अधिकरण करें तो अन्नम प्रचुरम अन्नम यस्मिन अन्नमय अन्न से मत हो जाएगी अन्नमय यज्ञ हो गया अपपमय पर्व ये दोनों जो अन्नमय यज्ञ हैं अपूपमय पर्व यहाँ हुआ लूट प्रत्यय अधिकरणार्थ में जिसमें अधिक अपूप हो वो पर्व जिस यज्ञ में अन्न ज़्यादा हो तो हुआ में हुआ प्रज्ञादिभ्य प्रज्ञादिगण से भी हो जाएगा अन्न प्रत्यक्षार्थ में प्रज्ञा एवं प्राज्ञा और प्राज्ञा टी की भी हुआ तो प्राज्ञी स्त्री देवशब्द से तल होता देवातल स्वार्थ में और देवता बनने के बाद देवता एवं अन हो जाएगा तो दैवत और बंधु एवं अन हो जाएगा बांधव और गुण आदि से बुद्धि बांधव ये तो सुबंध से क्या प्रतिवेदी से ठीक है तो अत्यंत प्रातिवेदिक से जहाँ कोई अर्थ है तो सुबंध से होगा अत्यंत सार्थिक हो तो प्रातिवेदिक से ये सार्थिक है आगे ही प्रातिवेदिक से होगा बहुअल्पार्था कारका दन्यतर बहुअर्थ अल्प अर्थक शब्द कारक कौन से विभूंत विकल से हो जाएगा सस् बहूं दधा बहु शस, हो श, आगे हो जाएगा से छस्गोजेगा का सस् काग्र प्रत्यय हो जाएगा सस्पत्र तो बहुअग्र स बहु सह बहूं दहु सल दधा तो अल्पस ददा आद्यादिभ्य तसे रूपसख्यान ये तस आदि आदि से साववूत कहते किसी भी विभति हो जाएगा आदो तो तस हो गया क्या आदि, आदि गी तस हो जाएगा आदित मध्यतः अंत पृष्ठतः पार्शतः ये सब किसी भी से भी तस हो जाएगा सार्थ में आकृति गण स्वरेण का तो स्वरत वर्णना तो वर्णत सब हो जाएगा पंचमी षष्टी किसी विभति से हो जाएगा क्री भूअस्थियोगे संपद्य कर्तरी च्वही संपद्यकर्तरी संपद्य संपद्य कर्तरी बनाए कृत्यय करकेत करके यत करके संपद्यते संपद्यत संपद्य सम्पद से संपद्य करता जो सम्पन्न होता है उसी अर्थ में क्री भूअस्थि योगे क्री धातु भू य धातु अस धातु इन्हीं के योग में चि प्रत्यय होता है इसे वार्तिक कारकते अभूत तद्भाव इति वक्तव्य अभूत तद्भावे पहले नहीं था न भूत थे अभूत आगे तद्भाव पहले नहीं था अभी तद्रूप होता है तभी होगा पहले कृष्ण नहीं था अभी कृष्ण बनता है नि, नित्य में पहले कोई नहीं था काला नहीं था वो काला हो गया इसे अभूतस्य तद्भावे प्रकृतो विकारात्मतावत्या प्रकृत वर्तमान विकारशब्द स्वाथे जब विकारात्मत्व को प्राप्त करती है प्रकृति कार्य रूप को प्राप्त करने वाले प्रकृति, प्रकृति。प्रकृति, प्रकृति है स्त्रीलिंग प्रकृति होने से प्राप्तवती प्राप्तवती आम प्रकृतो कार्यों को प्राप्त करने वाली जो प्रकृति प्रकृतिवाचक शब्द हो प्रकृति है उपादान कारण सामवाई कारण जैसे घट्टे की प्रकृति मृत्यु है ऐसी जो प्रकृति यहाँ कार्य के कारणों को उपादान कारण को प्रकृति शब्द से कहा प्रकृत वर्तमान विकार शादा किंतु प्रत्यय होगा विकार शब्द से कार्यवासी कृषि घट आदि श्य होगा स्वार्थ में ची हो जाएगा विकल्प से करोत्यादि भी योगे कृ भू अद्याप के योग बन यहाँ पहले अकृष्ण न कृष्ण तो अकृष्णा अकृष्णा कृष्ण संपद यते नृत्य में लीला आदि करने के लिए कोई कृष्ण बनता है कृष्ण ये नहीं वैसा बना कर कृष्ण रूप दान करता है अकृष्ण कृष्ण होता है अकृष्ण है प्रकृति और कार्य हो गया कृष्ण तो विकारवाच का कृष्ण सदस्य से ही होता है शार्थ में च्यू हो जाएगा ची होने के बाद अश्य चौ अस्व में सुपधातुलप हो जाएगा ये सुबंध से क्या ना हाँ हा। सुबंध सही हा, ला करके अच्छा था ठीक है कृष्ण तुम करो थी कृष्णम कृष्ण से, से चुई हो जाए ठीक है सुवंत से है और आगे तो ठीक है तो वो, वो कुछ नहीं अब ठीक है वो दो तीन चार ही अत्यंत तो जो कार्थिक है और होता है ये तो सुवंत से हो जाएगा तो तम करो थी कृष्णम चुई हो जाएगा शुभ था तुलोप सूत्र से अवरण को हो जाएगा चुई प्रत्यय का इकार उचाने के लिए वकार वेर प्रत्ये लोप होता है वेरलोपे चिवंतवाद चिवंत पारिगण्यता है अव्य में आता है क्या सूत्र उ गति संख्या होती है अवय संख्या होती अव्यय प्राग्वाद निपाता निपात संज्ञा उचि राशस माता है प्रागसराद निपाता स्वराधि निपातम अव्यय होता है पहले निपात संज्ञा तो उद्विचय आचस्य सूत्र अलग है हाँ निपात संज्ञा अच्छा प्रा हाँ ठीक है उरिया द्वितीय आचस्य गति संज्ञा होती निपात तो स्वराधि निपात तो अव्यय अव्यय होने से अव्यय आपसे लोप हो जाएगा तो अव्ययतम कृष्ण कृष्ण संपदते कृष्णि तम करो कृष्णि करोती कृष्णी शब्द है करोती और ये गति संज्ञाओं से ते प्राग धातु प्रयोग होता है ब्रह्म ब्रह्म संपदते तो ब्रह्मी भवती यहाँ ब्रह्म ब्रह्म से होगा भवती चु आ जाएगा ब्रह्मा नहीं था ब्रह्मा बनता है तो ब्रह्मा शब्द भी हो जाएगा ब्रह्मा को ब्रह्म शब्द है ब्रह्म का पुिंग में प्रथमा तो ब्रह्मा बनता है तो जब ब्रह्मा नहीं ब्रह्मा व्यसधारण कर बनता है तो हो जाएगा तो ब्रह्मी होती तो च्युन के बाद अस्च हो जाएगा ब्रह्मी होती अगंगा गंगा शब्द ते भी गंगा बोति गंगा शब्द से च्यू हो जाएगा अस्चित हो जाएगा गंगी सियासच्वा वित्व ने वाच्यम ची पर रहते जो इतव अश्व चौसत्र से अव्यय को नहीं होगा दोषाभूतम अह दोषाभूतम दोषा है रात्रि दोषाभूतम रात्रि दिन है दोषाभूतम बादला अंधकार हो गया रात जैसे हो गया तो दोषा नहीं था दोषा होने से ची प्रत्यय होने से यहाँ इतव होना चाहिए किन्दु इतव नहीं हुआ सुपधातु लुप हो गया ची का लुप हो गया दोषाभूतम अह बन गया एक दोषा ये ची प्रत्यय है किंतु इित्व नहीं हुआ इसी प्रकार दिवा होता रात्रि रात्रि दिन हो गया भूत प्रकाश आदि के कारण तो दीवादे दिभाषा तो अभ्य अव्य होने के कारण चि होने पर भी अस्य अश्य चौसूत्र से इित्व नहीं हुआ दीवा होता विभाषा साति में विकल्प से साति प्रत्यय हो जाएगा चि विषय सातिव्यात सा कर सम्पद कर्त त्रिभुअ हो गई अभुत उसी स्थान पर संपूर्ण रूप से यदि होता है तो विकल्प से साति हो जाएगा जैसे तो बहुत शस्त्र है अग्नि से जल गया अग्नि होगी अग्नि नहीं हो तो अग्नि होगी तो उसमें संपूर्ण जाने से साति हो जाएगा तो कृष्ण शस्त्र अग्नि संपद्यते यते है प्रकृति अग्नि हो विकृति विकारावासिक अग्नि सदृश प्रत्येक का प्रत्य। साथ अग्नि सु सात सात होने के बाद सुपदातलोपन से अग्नि सात है अग्नि सात होने से अग्नि के इकार के बाद साथ के सकार को आदेश प्रत्यय सूत्र से सत्व प्राप्त साथे सात प्रत्यय साथ प्रत्य, प्रत्यय का अवयव उसको निषेध करने के सूत्र है साथ पदाद्यो हो साथ के सकार पदादि के सकार को सत्व निषेध करता है सूत्र जैसे अटकुपाणु व्यवैयापी वहां सूत्र सामान पद कहा आदेश प्रत्यय में से समान पद नहीं कहा भिन्न पद में भी प्राप्त है किंतु भिन्न पद होने पर भी उत्तर पद के प्रथम सकार जिसे आगे देखो ले कहा है दधि सिंचती दधि में इकार के बाद सिंचति के सकार को आदेश प्रत्यय से सत्य प्राप्त है सिंचते आदेश को स हुआ धात्वादेश यह आदेश प्रत्यय भिन्न पद होने पर भी क्योंकि अटमार सूत्र से जैसे समान्य पदे कहा आदेश प्रत्यय में से नहीं कहा ददि सिंचति प्राप्त है किंतु उसको निषेध करने के लिए ये सूत्र है सात पदाध्य इसको ध्यान रखना है कभी कभी पूछे ऐसा दध्य सिंचत्य में सत्य होगा या नहीं होगा तो आदेश प्रत्यो से वहां सामान्य पद नहीं लगाना सामान्य पद नहीं है भिन्न पद में ही प्राप्त है किन्दु निषेध करता पद के आदि सरकार को नहीं होगा सिंचती के सरकार पद के आदि सात प्रत्येक के पदादि के सकार दोनों को निश्चित करता है तो अग्नि साध भिंच में साथ के से नहीं हुआ। में आदेश प्रत्यय प्राप्त है आदेश, hey. आदेश प्रत्यय प्राप्त है किंतु सात पदादि निषेध करने से सत्व नहीं हुआ चौपरे पूर्व से दीर्घ सात अवर्ण को तो होता है अनग्नि अग्नि संपदते अग्नि भवती अग्नि नहीं थी काष्ठ आदि जलकर अग्नि होगी तो अग्नि अग्नि सु सुअग्रे चिवी प्रत्यय हुआ सुपधातुरोपन से अग्नि अग्रे चिवी का वीर प्रत्युस्वलोप हो जाएगा एक रूचान के लिए अस्य चौ प्राप्त है ना नहीं है प्राप्त है क्यों नहीं अ नहीं अश्य चौ प्राप्ति चौ चुते दीर्घ हो गया अग्नि ही भवती अग्नि संपदती थी अग्नि अग्निभवती अव्यक्ताकरणा दिवजराधा दन डाच अव्यक्त साकरणम अव्यक्ताकरण तस्मा पंचमें तो अव्यक्त के अनुकरण से शब्द व्यक्त होता है अव्यक्त होता है व्यक्त तो कोई कुछ कहता है गौ घट ये तो व्यक्त है मृदंग शब्द और झांझ शंक शब्द्दों बराबर है मृदंग शब्द कैसे होता है मृदंग शब्दों को मालूम है किसको शब्द जो कहेंगे ना कुछ ना कुछ शब्द का अनुकरण करना होता है एक एक बड़ा ऐसे रखते हैं बजाते झाए झाए होता है जान झांझांझक होते हैं अरे मृदंग शब्द कैसे होता है किसको मालूम है बजाने वाले जानते है महुम नयु नहीं पढ़ते निराजन सत्र में तान तान धिक्त तान धिक्त ता कथ है मृदंग एक श्लोक में आता है धिक्त ता धिक्कता धिगे तान कतो मृदंग मृदंग क्या बढ़ता है धिक्त तान धिक्क ये जो धिक्कता दिगेतान है ना ये अभ्यक्त का अनुकरण हो शब्द धिकता नहीं हो जो है शब्द उसका अनुकरण करते हैं शब्द आके कुछ शब्द हुआ पट इस कह गया पट पट करके कहीं की आवाज करते कहीं क्या आवाज करते ऐसे कहते हैं ना नाज फो, फोन आवाज करता है कि उसको हिटिंग हिंटिंग होता है नहीं गाड़ी चलती है दो बहली गाड़ी चलती आवाज करता है आज कई बहुत गाड़ी चलते क्या आवाज करता है चक्र है, है अक्षर रहता है उसमें तेल देते हैं नहीं तो शब्द करता है तो कुछ शब्द होता है शब्द का अनुकरण को कहता है अव्यक्त अनुकरण ऐसे पठत सद पटत कोई शब्द है पटत पठत कर कहते तो यह अव्यक्त का अनुकरण हो तो ये सूत्र लगेगा लगे अव्यक्त अनुकरणात्थ दो अचह अवरण अर्धय यस्य जिसके आधा में कम से कम दो हो जिसके आधा में कम से कम दो हो द्वजराधात द्वज दो अचे कम से कम हो अनितो इति शब्द का सब्त क्या है इतो न इति अनिति सप्तः में तो अनित इति शब्द पर में नहीं हो तो डाच होता है देखो द्वज द्वजार्धकार द्विच एवं अभरम द्विअच ही कम से कम हो न्यूनम अभर था न्यूनम न तो तत्व न्यूनम दो आज कम से कम हो उसे कम नहीं होना चाहिए दो से कम कितना होगा एक आता नहीं हो तो ये से नहीं होना चाहिए अनेक होना चाहिए अनेक आच द्यज़वर, द्यज़वर का था अनेक आंच हो आधा उसका अनेक होना चाहिए तादृशम अर्धम यस्य। जिसका आधा में कम से कम दो अच हो आधा में तस्मा डाच उसे डाच प्रत्यय होगा डाच के डकार का चुट्ट से ही संजय है चकार आ रहेगा कब होगा क्रिभू अति योग वीर योगी क्रिधातु के योग में अर्धातु के योग में क्रिभू धातु के योग में ये डाँच जो है डाच करने वाला डाच पहले आधा में दोवच कम से कम तो डाच होगा ऐसे कहा किन्तु बातिकार कहते पहले द्वित्व हो जाएगा शब्द को डाची विवक्षित है द्वे बहुलम डाच करने की विवक्षा इच्छा है तो पहले द्वित्व हो जाएगा पटत शब्द है पटत शब्द के आधा में दोवच है आधे में तो एक ऐसे होगा पटत का आधा कर दो पूरा दो ही अच्छे है आधे में दो कैसे किंतु डाच करने की विवक्षा है तो पहले द्वित्व हो जाएगा पटत पटत बन गया पटत पटत दो हो गया द्वित्व हो गया उसका आधा कौन होगा पटत कितना से है तो आधा में दो से हो गया ऐसा है डाची विवक्षित दर्ज से डाची विवक्षित द्वित्व हो गया अब द्वित्व है न तो पटत पटत बन गया पटत कोई शब्द कोई कहता है तो वो नहीं होगा कोई व्यक्ति कह रहा है पटत पटत मैं पूछा क्या कह रहा है अब कोई पटत तो वहाँ ही तो नहीं ले गया कोई शब्द हुआ उसका अनुकरण क्यों कर रहा है कोई पेड़ कुछ कट गया क्या पटत पटत शब्द हो रहा है ऐसे कहते क्या शब्द पटत पटत हो रहा है तो कोई शब्द होता है ना तो पटत पटत शब्द क्या हो रहा है तो पटत पटत जो कहा अव्यक्त का अनुकरण हुआ अव्यक्त अनुकरण है डाँच करने पर द्वित्य हो जाएगा तो आधा में दो हो जाता है तो वहाँ ही सूत्र लग जाए पटत पटती है डाच हो जाएगा आगे प्रक्रिया है अव्यक्त अनुकरण से डाच होगा अव्यक्त अनुकरण का शब्द कैसे होना चाहिए जिस शब्द के आधा में कम से कम दो अच हो द्वज अवर आर्धात द्वज अवर अवर मतलब न्यून दो अच न्यून कम से तीन अच चार एच तो भी चलेगा किंतु दो कम से कम तीन अच होगा तो सूत लगेगा लगेगा आधा में होना चाहिए तो डाच करेंगे तो विवक्षा करेंगे तो दितो हो जाएगा आगे जदि इति शब्द हो गया पटत इतिकोती पटतिक आगे इति कह देंगे तो सो तो लगेगा नहीं लगे इतनी शब्द नहीं होता तो लगेगा पटत आम पटत पटत पटत पटत आम पटत पतत पटत आम पटत हाँ किस में दिया इसमें दिया है पटत आम दिया है पतत हाँ वो शायद बनने गया कुछ देखा था अत्यंत सार्थक हो तो नहीं होता है ये अत्यंत सार्थिक नहीं है इसे बताएं कोई ओम नेता वसा